ध्यान और आध्यात्मिक जीवन उपासना उन्नत पुरुष बाह्य प्रतीकों की परवाह नहीं करते वे इष्ट का ध्यान स्वयं के हृदय में अवस्थित सर्वान्तरयामी के रूप में करते हैं स्थूल बुद्धि वाले अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ एक मूर्ति की सहायता से ही कर सकते हैं जो उनकी श्रद्धा को टिरकाये रखने का खूटा मात्र है इसके विपरीत महापुरुषों सिद्ध पुरुषों को प्रतीकों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे परमात्मा का अंदर बाहर सर्वत्र अंतर्यामी तथा साथ ही सर्वातीत रूप में साक्षात्कार करते हैं अद्वैत साधना का लक्ष्य आत्मा को एक मेवा द्वितीय अनंत सत्ता से विलीन करना है यह अवस्था नृत्य परिवर्तनशील दृश्य जगत के आधार के रूप में विद्यमान अपरिवर्तनशील अनंत सत्ता की अपने विचारों तथा अनुभवों के निर्मम विश्लेषण द्वारा खोज करने पर प्राप्त होती है इस मार्ग का प्रथिक पूर्ण पवित्रता में प्रतिष्ठित होकर आ, आत्मा को सीमित करने वाली सभी उपाधियों का बोध करके चरम सत्य तक पहुँचता है यह प्रक्रिया निधि ध्यास कहलाती है जो अपनी सत्ता का एक प्रकार का गहरा आत्मविश्लेषण अथवा प्रत्यक प्रणवता है परमात्मा और आत्मा के मिलन के लिए एक निम्नतर अधिकारी साधक अहम ग्रहोपासना कर सकते हैं उस उपासना पद्धति में उपासक उपास्य ब्रह्म अथवा ईश्वर अथवा किसी अन्य देव विशेष के साथ स्वयं का तादात में स्थापित कर अपनी आत्मा का ध्यान करता है उपास्य और उपासक की अभिन्नता के ध्यान से एक में अद्वितीय की प्राप्ति होती है पाशना। प्रक्रिया की की भी कठिन प्रतीत हो उनके लिए अर्थात किसी उचित प्रतीक सहायता को पूजा करने का विधान किया जाता है देवता के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि प्रतीक के माध्यम से पूजा की जाती है उसका उद्देश्य सीमित प्रतीक थी में असीम नाम रूपातीत सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार करना है जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है जहाँ स्वयं ब्रह्म ही उपास्य होता है प्रतीक उसका केवल प्रतिनिधि स्वरूप अथवा उसके संकेत का कारण मात्र होता है प्रतीक आंतरिक हो सकता है जैसे उपासक का मन बुद्धि या आत्मा अथवा वस्तुर्य आकाश अग्नि अथवा शब्द प्रतीक ओम इत्यादि बाह्य प्रतीक हो सकता है उचित पद्धति से किए गए ध्यान द्वारा बाह्य एवं अंतर जगत में व्याप्त एवं उनका अतिक्रमण करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार होता है जिन्हें उपासना के उपरयुक्त प्रतीक भी बहुत सुख या जटिल प्रतीत हो उन्हें मानव रूपधारी प्रतिमा का उपयोग करना चाहिए लेकिन यहां भी यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मूर्ति की ईश्वर अथवा परमात्मा के प्रतीक के रूप में पूजा की जाए जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है यदि प्रतिमा किसी देवता या किसी महापुरुष की सूचक हो तो ऐसी उपासना मुक्ति नहीं दे सकती पर यदि वह उसी एक परमेश्वर की सूचक हो तो उस उपासना से भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो सकती है भारत में प्रतिवर्ष दुर्गा अथवा गणेश की मिट्टी की मूर्तियों में पूजा होती है उत्सव की समाप्ति नदी या तालाब में मूर्तियों के विसर्जन द्वारा होती है एक बार दक्षिणेश्वर में विशाल काली मंदिर की करती रानी के ने वार्षिक दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति का परित्याग करने में असमर्थता व्यक्त की इतने दिनों तक अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजित मूर्ति को नदी में फेंकने के विचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी मूर्ति को अपने स्थान से न हटाए और वे एक जिद्दी बालक का सा आचरण करने लगे उनके संबंधी तथा कर्मचारी सहायता के लिए श्री रामकृष्ण के पास पहुंचे। श्री रामकृष्ण ने मथुर के पास जाकर पूछा क्या माँ जगदम्बा केवल मूर्ति में ही है उन्हें अपने हृदय रूपी स्थायी निवास में प्रतिष्ठित करके उनकी मृणमयी प्रतिमा का त्याग क्यों नहीं करते मां जगदम्बा सर्वदा हृदय में विराजित हैं जब यह विचार मथुर के मन में जागा तो मथुर तत्काल सामान्य हो गए तथा विसर्जन विधिवत सम्पन्न हुआ यह छोटी सी घटना हिंदुओं की मूर्ति पूजा के रहस्य का उद्घाटन करती है भगवान एक हैं लेकिन उनसे बहुत से रूप हैं लेकिन उनके बहुत से रूप हैं पूर्ण वैभव और ऐश्वर्य में उनकी पूजा करना असंभव है अतः हम उनका कोई एक रूप चुन लेते हैं लेकिन विष्णु शिव शक्ति आदि उनके किसी सगुण रूप के माध्यम से उन तक पहुँचने के लिए भी हमें विभिन्न भौतिक शाब्दिक अथवा मानसिक प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है जिनमें से एक या अनेक को एक साथ ग्रहण किया जा सकता है प्रतीक सत्य नहीं है वह परमात्मा का भावों के माध्यम से स्मरण करने का उपाय मात्र है आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ कर रहा साधक किसी देवता की मूर्ति अथवा यंत्र आदर्श का प्रतीक या चित्र जैसे स्थूल प्रतीकों की सहायता ले सकता है प्रगति करने पर वह स्थूल सहायता को त्याग कर परमात्मा का स्मरण करने के लिए शब्द प्रतीक का उपयोग कर सकता है और आगे बढ़ने पर वह स्थूल तथा शब्द दोनों प्रकार के प्रतीकों को त्याग कर वैचारिक स्तर पर शांतिपूर्वक केवल मानसिक उपासना की सहायता से आगे बढ़ सकता है और परमात्मा के विचार मात्र से नमक के पुतले के समान अपने क्षुद्र आत्मा को अखंड चैतन्य सागर में जहाँ उपासक उपास्य के भेद पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं विलीन करने में समर्थ होने पर वह मानसिक पूजा भी त्याग सकता है हमारी दृष्टि सीमित है और हम जो कुछ देखते हैं वह सभी इसी सीमा में प्रभावित हो जाता है हम केवल प्रतिबिंब ही देख पाते हैं प्रकाश नहीं और वह भी एक सीमा में हमारी बुद्धि भी संकुचित सीमित है हम चरम सत्य का साक्षात अनुभव नहीं कर सकते हमारा ज्ञान मन की असीम ससीम उपाधियों जिसे शंकराचार्य देश काल और निमित्त की संज्ञा दी है के माध्यम से ही प्राप्त होता है प्रत्येक प्रत्यक्ष ज्ञान मन उसकी वृत्तियों तथा कल्पनाओं द्वारा प्रभावित होता है सारांश यह है कि हम प्रतीकों के दायरे में बद्ध हैं जो सत्य की ओर संकेत तो करते हैं किंतु साथ ही उसे आवृत्त भी करते हैं लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कई प्रकार के प्रतीक होते हैं कुछ सत्य होते हैं कुछ मिथ्या मृग तृष्णा जल जैसी प्रतीत होती है लेकिन वह एक भ्रामक दृश्य संपन्न है जिसका पानी में कोई सम जिसका पानी से कोई संबंध नहीं होता परंतु लहर को सागर का सच्चा प्रतीक माना जा सकता है क्योंकि वह उससे ही उठती है उसके संपर्क में बनी रहती है और उसमें विलीन हो भी होती है सागर की तरह वह भी उसी तत्व जल से बनी होती है यही नहीं उच्च और निम्न प्रतीक भी होते हैं एक शब्द के अक्षर नामात्मक शब्द प्रतीक है जो पुनः मानसिक चित्र का प्रतीक है चित्र अपने में चिंतन प्रक्रिया का प्रतीक है और विचार भी उस परमात्मा का प्रतीक बन जाता है जिसे वह व्यक्त करने का प्रयत्न करता है किंतु ऐसा नहीं वह उपर्युक्त परोक्ष रूप में ही कर सकता है सत्य तथा उसके अभिव्यक्ति के बीच बहुत सी सांकेतिक प्रक्रियाएँ हैं इस गहन रहस्य को भारत में अति दीर्घकाल पूर्व समझा गया था इसीलिए विभिन्न प्रकार की प्रतीकात्मक उपासनाओं को भारत में स्वीकार और विकसित किया गया है ज्ञानी पुरुष बीच के सभी माध्यमों को भेद से भेदते हुए सत्य की चरम गहराई तक पहुँचते हैं और कम क्षमता वाले साधकों के लिए अपने पीछे चरण चिन्ह छोड़ गए हैं जिनका अनुसरण किया जा सके हिंदू धर्म में प्रतीकों का विषय तथा दोनों देवताओं की पूजा का विषय बहुत व्यापक है अतः हम ईश्वर के किसी न किसी रूप के साक्षात्कार के उद्देश्य से पूजा और ध्यान के लिए वैदिक काल से मात्र आज तक प्रयुक्त उपास्य देवी देवताओं एवं प्रतीकों में से कुछ का ही यहाँ वर्णन करेंगे